श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यासी पच्चीस मई अट्ठारह सौ चौरासी कीर्तन करने वाली गौरांग के सन्यास का कीर्तन गा रही है श्री रामकृष्ण गौरांग सन्यास का कीर्तन सुनते सुनते खड़े होकर समाधि मग्न हो गए उसी समय भक्तों ने उनके गले में फूलों की माला डाल दी भवनाथ और राखाल श्री रामकृष्ण को पकड़े हुए हैं कि कहीं गिर ना जाए श्री रामकृष्ण उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं विजय केदार राम मास्टर मनमोहन लाटू आदि भक्तगण मंडलाकार उन्हें घेरकर खड़े हैं कृष्ण ही अखंड सच्चिदानंद है वे ही जीव जगत हैं धीरे धीरे समाधि छूट रही है श्री रामकृष्ण सच्चिदानंद से कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण इस नाम का एक बार उच्चारण कर रहे हैं कभी कभी साफ उच्चारण भी नहीं होता कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद कहाँ हो आजकल तुम्हारा रूप देखने को नहीं मिलता अब तुम्हें भीतर भी देख रहा हूँ और बाहर भी जीव जगत चौबीस तत्व सब तुम ही हो मन बुद्धि सब तुम ही हो गुरु के प्रणाम में है अखंड मंडलाकार व्याप्तम ये नाचरम तत्पदम दर्शितम ये नस्म श्रीगुर नम तुम्ही अखंड हो चराचर को व्याप्त किए हुए भी तुम्ही हो तुम्ही आधार हो तुम्ही आधेय हो प्राण कृष्ण मन कृष्ण बुद्धि कृष्ण आत्मा कृष्ण प्राण हे गोविंद मेरे जीवन हो विजय को भी आवेश हो गया है श्री कृष्ण कहते हैं बाबू क्या तुम भी बेहोश हो गए हो विजय विनीत भाव से जी नहीं कीर्तन करने वाली ने गाया सदा ही हृदय में रखती ऐ प्राण प्यारे श्री कृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए टूटा हाथ भावनाथ के कंधे पर भय श्री कृष्ण का मन जब कुछ बहिर्मुख हुआ तब गाने वाली ने गाया तुम्हारे लिए जिसने सर्वस्व का त्याग किया उसे भी इतना दुख श्री रामकृष्ण ने गाने वाली को प्रणाम किया बैठकर गाना सुन रहे हैं कभी कभी भाभाभिष्ट हो रहे हैं गाने वाली ने गाना बंद कर दिया श्री रामकृष्ण बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण विजय आदि भक्तों के प्रति प्रेम किसे कहते हैं ईश्वर पर जिसका प्रेम होता है जैसे चैतन्य देव का वह संसार को तो भूल भूल जाएगा ही किंतु इतनी प्रिय वस्तु यह जो देह है वह उसे भी भूल जाएगा प्रेम के होने पर क्या होता है इसका हाल श्री राम कृष्ण एक गीत गाकर बतला रहे हैं गीत का भाव है मेरे वे दिन कब आएंगे जब हरि हरि कहते हुए मेरी आँखों से धारा बह चलेगी शरीर मान हो उठेगा संसार की वासना मिट जाएगी दुर्दिन दूर होंगे और सुदिन आएंगे ईश्वर की ऐसी दया कब होगी श्री राम कृष्ण खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं भक्तगण भी उनके साथ नाच रहे हैं श्री रामकृष्ण ने मास्टर की बांह पकड़कर उन्हें मंडल के भीतर खींच लिया नृत्य करते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधि में डूब गए चित्रवत खड़े रह गए केदार समाधि भग्न करने के लिए अब कह रहे हैं हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरहम हरिहर विधि वेद्यम योग्यम जनन मरण भेते भ्रंश सत्य स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मेरे क्रमशः श्री राम कृष्ण की समाधि छूटी उन्होंने आसन ग्रहण किया और नाम ले रहे हैं ओम सच्चिदानंद गोविंद गोविंद गोविंद योग माया भागवत भक्त भगवान कीर्तन और नृत्य की जगह की धूल श्री कृष्ण ले रहे हैं